श्री राम कृष्ण अमृत परिच्छेद 124 23 अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्रीमुख कथित चरित शाम हो गई श्री राम कृष्ण चारपाई पर बैठे हुए जगन माता की चिंता करते हुए उनका नाम ले रहे हैं कई भक्त चुपचाप उनके पास बैठे हुए हैं कुछ देर बाद डॉक्टर सरकार आए कमरे में लाटू शशि शरद छोटे नरेंद्र पलटू भूपति गिरीश आदि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं गिरीश के साथ थिएटर के श्रीयुत राम तारण भी आए हैं ये गाना गाएंगे डॉक्टर श्री राम कृष्ण से कल रात तीन बजे तुम्हारे लिए मुझे बड़ी चिंता हुई थी पानी बरसने लगा तब मैंने सोचा परमात्मा जाने तुम्हारे कमरे की दरवाजे खिड़कियाँ खुली है या बंद कर दी गई है डॉक्टर का इसने देखकर कर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए कहा कहते क्या हो जब तक देह हैं तब तक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है परंतु देख रहा हूँ यह एक अलग बात है कामनी और कांचन से प्यार अगर बिल्कुल दूर हो जाए तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि देह अलग है और आत्मा अलग नारियल का सब पानी जब सूख जाता है तब खोपड़ा अलग और गोला अलग हो जाता है तब नारियल को हिलाने से ही यह समझ में आ जाता है कि भीतर गोला खोपड़े से छूटकर कर खड़खड़ा रहा है जैसे म्यान और तलवार म्यान अलग है और तलवार अलग इसलिए देह की बीमारी के लिए उनसे अधिक कुछ कहा भी नहीं जाता ग्रीस भक्तों के प्रति पंडित श्रशधर ने इनसे कहा था आप समाधि की अवस्था में शरीर की ओर मन को ले आया करें तो बीमारी अच्छी हो जाए और इन्हें भाव में ऐसा दिखा कि शरीर केवल हार मांस का एक ढेर है श्री रामकृष्ण बहुत दिन हुए मुझे उस समय सख्त बीमारी थी काली मंदिर में मैं बैठा हुआ था माता के पास प्रार्थना करने की इच्छा हुई पर ठीक ठीक खुद न कह सका कहा माँ हृदय मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी बीमारी की बात कहूँ पर और अधिक मैं न कर कह सका कहते ही कहते सोसाइटी के अजायब घर एशिएटिक सोसाइटीज म्यूज़ियम की याद आ गई वहाँ का तारों से बंधा हुआ मनुष्य का अस्थि पंजर आँखों के सामने आ गया झट मैंने कहा माँ मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम गुणगाता रहूँ इतने के लिए अस्थि पंजर को तारों से कसे भर रखना उस अजायब घर के अस्थि पंजर की तरह सिद्ध की प्रार्थना मुझसे होती ही नहीं पहले पहल हृदय ने कहा था मैं हृदय के अंडर अधीन था ना? माँ से कुछ भी विभूति मांगो मैं काली मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया जाकर देखा एक अधेड़ विधवा कोई बीस पैंतीस वर्ष की होगी तमाम मल से सनी हुई है तब मुझे यह स्पष्ट हुआ कि सिद्धियाँ इस मल के सजिश ही हैं तब तो हृदय पर मुझे बड़ा क्रोध आया क्यों उसने मुझसे कहा कि मैं सिद्धियों के लिए प्रार्थना करूँ राम तारण का गाना हो रहा है गिरीश घोष के बुद्ध देव नाटक का एक गीत वे गा रहे हैं भावार्थ मेरी यह वीणा मुझे बड़ी प्रिय है उसके तार बड़े यत्न से गुथे हुए हैं उस वीणा को जो पूर्वक रखना जानता है वही उसे बजाता है और तब उससे अनवरत सुधा धारा बह चलती है ताल मान के साथ उसके तारों को कसने पर माधुरीशत धाराओं से होकर प्रवाहित होने लगती है तारों के ढीले रहने पर वह नहीं बजती और अधिक खींचने से उसके कोमल तार टूट जाते हैं डॉक्टर गिरीशे क्या यह सब गाना मौलिक है गिरीश नहीं ये एडवियन ऑर्नल्ड के भाव हैं राम तारण गा रहे हैं बुद्धदेव नाटक का एक गीत जुड़ाना चाहता हूं परंतु कहां जुड़ाऊं न जाने कहां से आकर कहां बहा जा रहा हूं बार बार आता हूं न जाने कितना हँसता और कितना रोता हूं सदा मुझे यही सोच लगा रहता है कि मैं कहा जा रहा हूं ऐ जागने वाले मुझे भी जगा दो हाय कब तक और यह स्वप्न चलता रहेगा क्या तुम सचमुच जाग रहे हो यदि नहीं तो अब अधिक मत सो ऐ सोने वाले नींद से उठो और कहीं फिर मत सो जाना यह घोर निबिड़ अंधकार बड़ा दारुण है बड़ा कष्टदायी है इस अंधकार का नाश करो हे प्रकाश तुम्हारे बिना और कोई उपाय ही नहीं है तुम्हारे श्री चरणों में मैं शरण चाहता हूं यह गीत सुनते ही सुनते श्री कृष्ण को भावावेश हो रहा है गाना सन सन सन चल रही आंधी गाने के समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने कहा यह क्या किया खीर खिलाकर फिर नीम की तरकारी इन्होंने जो ही गाया करो तमोनास त्यों ही मैंने देखा सूर्य उदय होने के साथ ही चारों ओर का अंधकार दूर हो गया और उसी के चरणों में सब लोग शरणागत होकर गिर रहे हैं राम तारण फिर गा रहे हैं गाना दीन तारणी दुरीतवारणी सत्वरजस्तम त्रिगुण धारणी सृजन पालन निधन कारिणी शगुणा निर्गुणा सर्वस्वरूपणी गाना मेरा धर्म और कर्म सब तो चला गया परंतु मेरी श्यामा पूजा शायद पूरी नहीं हुई यह गीत सुनकर श्री राम कृष्ण फिर भावा हो गए गवैये ने फिर गाया ओ माँ तेरे चरणों में लाल जवा फूल किसने चढ़ाया